जहाँ विघ्न नहीं है वहाँ मंगल का कोई फल होगा तो मंगल अगर निष्फल होगा तदबोधक श्रुति अप्रमाण हो जाएगा तो ऐसा प्राचीन लोग कहने से नब्बे लोग क्या समाधान देते हैं क्या होगा पापभ्रमेण पाप तो विघ्न भ्रमेण वहाँ मंगलाचरण करेगा उसके लिए नब्बे लोग एक दृष्टांत तो देते हैं न पाप भ्रम से प्रायश्चित करता है तो वहाँ अभी पाप है नहीं है उसको पता नहीं है फिर भी प्रायश्चित कर्म करता है तो इसको दृष्टांत तो दे करके तो अभी उसमें पाप नहीं है प्रायश्चित किया प्रायश्चित कर्म का कोई फल होगा नहीं।, नहीं हुआ तो नहीं होने पर भी प्रायश्चित से पाप ध्वंस होता है ये बोधिका श्रुति के अप्रमाण हो जाएगी नहीं, नहीं होगा अच्छा तो आगे फिर पूर्व पक्ष ने दिखाया कि मंगल विघ्नध्वंस के प्रति ऐकान्तिक कारण नहीं है अन्य उपाय से भी विघ्न ध्वंस हो जाता है किसे हो जाता है विनायक स्तवपाठ से इसलिए मंगलत्व अवच्छिन्न कारणता निरूपित विघ्नध्वंसत्व अवच्छिन्न कार्यता ये विघ्नध्वंसत्वावच्छिन्न कार्यता का जो कारण होगा कारणता अवच्छेद का मंगलत्व होगा ना अन्य भी हो सकते हैं अन्य भी हो सकते हैं तो अभी मंगल और विघ्नध्वंस के बीच में सीधा कार्य कारण होगा नहीं होगा तो विशिष्ट कार्य कहना पड़ेगा तो मंगल किस प्रकार की विशिष्ट कार्य के प्रति कारण होगा संबंध नहीं पूछ रहा है किस प्रकार की विशिष्ट कार्य मंगल विशिष्ट विघ्नध्वंस के प्रति अभी मंगल विशिष्ट विघ्नध्वंस विशेषण कौन हुआ मंगल विशेष्य विघ्न ध्वंस अभी मंगल रूप को विशेषण विघ्नध्वंस रूपक विशेष्य में रहेगा उसके लिए संबंध क्या है स्व्यवहित उत्तरक्षणा उत्पत्ति कत्व ये संबंध से उभय संबंध न उभय शब्द कहना पड़ेगा दो जो कहते हैं तो उभय संबंध से कहना पड़ेगा ये हो गया जब मंगल मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंसों के प्रति कारण हुआ इसी प्रकार की विनायक स्तवपाठ किसके प्रति कारण हो जाएगा विशिष्ट विनायक स्तवपाठ विशिष्ट घ्न ध्वंस के प्रति कौन कारण हो जाएगा बिना विनायक स्तवपाठ यहाँ क्या संबंध होगा वो तो विजातीय तो प्रथम भी वो भीजातीय विघ्न ध्वंस तो ये तो सर्वत्र एक कार्यता अवच्छेद हो जाएगा अभी जब हम विनायक स्तवपाठ विशिष्ट विघ्नध्वंस विनायक तो स्तव पाठ आकर के विघ्न से में रहेगा किस संबंध से रहेगा वही समान संबंध ही होगा तो अभी विनायक ये कहा रहेगा आत्मा में रहेगा किस संबंध से रहेगा कहा गया था पाठकता संबंध से और वहा विघ्न से भी रहेगा अच्छा और, और कोई कारण है प्रायश्चित तभी प्रायश्चित प्रायश्चित अर्थात यहाँ प्रायश्चित है के कर्म है वो कर्म अनुकूल कृतिमान हो जाएगा वो व्यक्ति तो उसका आत्मा में रहेगा प्रायश्चित अनुकूल कृतिमत्त्व ये संबंध से आत्मा में रहेगा और वहाँ से भी रहेगा तो रहने से अभी प्रायश्चित भी आकर के विघ्नध्वंस में रह जाएगा प्रायश्चित्त भी आत्मा में रहा विघ्नध्वंस भी आत्मा में रहेगा तरह से स्वसामान अधिकरण्य भी होगा क्ष उत्तरक्षण दोनों संबंध तो तीनोंगा तथा मंगल से अव्यवहित उत्तरक्षण उत्पत्तिक संबंधेना मंगल विशिष्ट ध्वंसत्वं विघ्नध्वंस विघ्नध्वसा कार्यता आवश्येद एवं विनायक स्तवपाठा विजातीय अर्थात विलक्षण अर्थात ये सामान्य नहीं है अगर हम विघ्न ध्वंसत्वा व छिन्न विघ्न ध्वंस कह देंगे तो ये सामान्य विघ्न ध्वंस को लेगा तो सामान्य नहीं ये उसका एक विशेष प्रकार तो विशेष को कहने के लिए विजातीय कह देते हैं जैसे कहते हैं कि विजातीय है तेज संयोग से रूप परिवर्तन होगा विजातीय हो तेज शम... संबंध से रस परिवर्तन होगा तो विजातीय हो तेज अर्थात वो तेज है नहीं है तेज है विजातीय तेज अर्थात एक विशेष प्रकार की तेज इसी प्रकार ये विशेष सामान्य नहीं है विजातीय विघ्न ध्वंसत्व विजातीय अर्थात यहाँ कह दिया कि मंगल और विशिष्ट विघ्न ध्वंसत्व तो इसको इस प्रकार कह सकते हैं अथवा विजातीय ये विघ्न ध्वंस सामान्य नहीं है कैसे प्रायश्चित जन वो भी एक विजातीय होगा इसी प्रकार की विनायक स्तव पाठ जन वो भी एक होगा एवं एवं अर्थात तो अने प्रकार मंगलवत् जैसा मंगल का क्षेत्र में हुआ इसी प्रकार की विनायक स्तव पाठा दे उपदर्शित संबंध है न विनायक स्तव पाठा दे और आदिश किस को ले सकते है प्रायश्चित उपदर्शित सम्बधे न जो दिखाया गया संबंध कौन सा संबंध दिखाया गया स्वसाम ये संबंध उत्पत्ति कत्व ये सम्बधे नयक स्तव पाठादि विशिष्ट विघ्नध्वंसत्व ये कार्यतावच्छेद होगा अथवा विजातीय वा व इति न व्य विचार तो विशिष्ट कार्य के प्रति विशेष कारण हो गया तो व्यभिचार नहीं होगा अच्छा ननु अभी विघ्न ध्वंस एवं यदि ध्वंस एवं यदि मंगल से फल हाँ, क्या कुछ पूछ रहे हैं विघ्न ध्वंस मंगल का फल ऐसा कौन कहा नब्बे लोग कहे उनको ननू कौन कहेगा प्राचीन लोग कह देंगे उस प्रकार के नहीं तो पूर्व भी ले सकते हैं यहाँ की तो वास्तविक प्राचीन लोग ही कहेंगे विघ्न ध्वंस एवं यदि मंगल फलम तदा समाप्ति मंगले क्योंकि का मंगले मंगल प्रवृतिर न सू की मंगल का फल क्या होगा विघ्न ध्वंस फिर जो समाप्ति चाहता है वो मंगल में प्रवृत्त होगा नहीं होगा मंगले प्रवृतिर न सियात क्यों नहीं होगा उसके लिए देखिये रामारूद्री में प्रवृत्ति न सतीकै आगे यदि ये फल बोति तद तत्र से नियमादिति भाव जो जिस फल चाहता है यदि यमण फल बोति जो जिस कर्म का फल हो होगा वो फल चाहने वाले ही उसी में प्रवृत्त होगा तभी मंगल का फल हो गया विघ्नध्वंस जो समाप्ति चाहता है तभी मंगल समाप्ति के प्रतिकारण हुआ नब्बे मत में नहीं हुआ तो जो समाप्ति चाहता है तो वो भी मंगल में प्रवृत्त होगा नहीं, नहीं होगा तभी तो नब्बे लोग कहते हैं तो मंगले प्रवृतिर न स किन्तु समाप्ति चाहने वाला भी मंगल में प्रवृत्त होता है देखा जाता है इसलिए नब्बे लोग कहते हैं अतः समाप्ति साधना विघ्न ध्वंस साधनत्वात मंगल प्रवृतिर्वाच्या समाप्ति का साधन हो जाएगा विघ्न ध्वंस और विघ्न ध्वंस का साधन होगा मंगल तो होने से मंगलो में प्रवृत्ति कहना चाहिए आपको अर्थात तो साक्षात तो समाप्ति को इच्छा करते हुए मंगल में प्रवृत्ति जो साक्षात समाप्ति चाहता है वो मंगल में प्रवृत्त होगा नहीं, नहीं होगा तो मंगलो में अगर प्रवृत्त होता है तो समाप्ति का साधन हो गया विघ्न ध्वंस और विघ्न ध्वंस का साधन मंगल तभी मंगल में प्रवृत्त होगा ऐसा ही आपको कहना पड़ेगा क्योंकि समाप्ति चाहते हुए भी मंगलाचरण करते हैं तो इसलिए आपको परंपरा ये कहना पड़ेगा प्राचीन लोग कहते हैं प्रवृति रिवाच्य टीका में मतलब राम में वो एक दृष्टान्त देते हैं तृप्ति कामस्य तृप्ति साधन वोदन साधने पाके प्रवृति वी शेष जो तृप्ति चाहता है तृप्ति का साधन हो गया भोजन किन्तु भोजन नहीं है क्या करेगा <laughs> कुछ नहीं करेगा <laughs> कमंडल लेकर के चल देगा <laughs> ऐसा नहीं तो क्या करेगा भोजन का साधन पाक उसमें प्रवृत्त होगा तो जैसे होता है इसी प्रकार की यहाँ आपको कहना पड़ेगा तो अगर उसको समाप्ति चाहिए समाप्ति का साधन विघ्न ध्वंस और विघ्न ध्वंस का साधन मंगल तो मंगल में प्रवृत्त होगा ऐसा कहना पड़ेगा और प्राचीन लोग कहते हैं तच्च न संभवती तो संभव क्यों नहीं होगा स्वतः सिद्ध विघ्न विरह स्थले व्य विचारेण जहाँ स्वतः सिद्ध विघ्न विरह है अर्थात विघ्न नहीं है तो वहाँ मंगल करने से ये विघ्न ध्वंस होता है नहीं होता है अनुवय व्यविचार हुआ और वहाँ विघ्न नहीं है किंतु तो ग्रंथ समाप्ति होती है तो समाप्ति और विघ्नध्वंस ये दोनों का बीच में भी व्यतिरिक्त व्यभिचार हुआ तो व्यभिचारेण विघ्नध्वंस से समाप्ति साधन तो अभावत् अभी विघ्न ध्वंस और समाप्ति अभी विघ्नध्वंस समाप्ति के प्रति साधन नहीं होगा क्योंकि जहाँ स्वतः विघ्न विरह है वहाँ विघ्नध्वंस अभी नहीं हुआ मंगल तो किया भी नहीं है मान लीजिए तो विघ्न ध्वंस हुआ नहीं तो विघ्न ध्वंस नहीं होने पर भी समाप्ति हो गई किस प्रकार की व्यविचार हुआ व्यतिरिक्त व्यविचार हुआ तो व्यविचारे नघ्न ध्वंस्य समाप्ति साधनत्व अभाव इसलिए अभी विघ्नध्वंस और समाप्ति का बीच में अगर व्यतिरिक्क व्यभिचार हो गया कार्य कारण भाव निश्चय होगा नहीं, नहीं होगा कार्य कारण भाव निश्चय नहीं होगा तो समाप्ति चाहते हुए उसका कारण विघ्न ध्वंस और उसका कारण मंगल कहेंगे तो समाप्ति और विघ्न ध्वंस में तो कार्य कारण भाव का बेविचार हो गया तो फिर वह मंगल में प्रवृत्त नहीं होगा इसी प्रकार की शंका ये शंका कौन उठाए प्राचीन लोग उठाए उठाने से भी नब्बे लोग उत्तर देंगे निरस्य मूल में क्वचित अच्छा क्वित च विघ्न अत्यंता भाव एवं समाप्ति साधनम कहीं तो विघ्न अत्यंता भाव भी समाप्ति साधन होगा पहले क्या विचार चल रहा था समाप्ति साधन किसको मान रहे थे विघ्न ध्वंस अभी कहते हैं जहाँ स्वतः सिद्ध विघ्न भाव है विघ्न अभाव है तो वहां तो अभी मंगल इत्यादि करके विघ्न ध्वंस नहीं हो रहा है तो विघ्न अत्यंताभाव एव समाप्ति साधनम क्वचित ऐसे होगा अच्छा तो कोचित विघ्न अत्यंताभाव एवं समाप्ति साधन ये कहने से विघ्न ध्वंस समाप्ति साधन इसका निराकरण हो गया क्या नहीं हुआ तो कोचित विघ्न अत्यंताभाव समाप्ति साधन होगा और कहीं विघ्न ध्वंस भी समाप्ति साधन होगा अच्छा ठीक है दिनोकरी में अभी कोचित विघ्न अत्यंताभाव समाप्ति साधन हुआ कारण कौन हो गया विघ्न अत्यंत अभाव कारण का कैसे आगे वो विचार दिखाएंगे अर्थात तो अत्यंत अभाव नित्य होने पर भी यहाँ अगर सामने में अगर घट है तो हम कहेंगे घट अत्यंत भाव है सामने में घट है घट अत्यंत भाव कहेंगे नहीं है क्योंकि घट है तो अत्यंत अभाव नित्य होने पर भी प्रतियोगी का उपस्थिति उसका अभिभावक हो जाएगा दबा देगा उसको द प्रतियोगी सत्व अत्यंताभाव का प्रकट का विरोधी हो जाएगा प्रतियोगी रह जाएगा तो अत्यंतभाव नित्य होने पर भी दिखेगा नहीं yes. तो आ जाए आएगा तो अभी क्या कह दिया कि विघ्न अत्यंताभाव कोचित समाप्ति का साधन होगा और कोचित विघ्न ध्वस से भी साधन हो जाएगा इस प्रकार की अभी जहाँ विघ्न अत्यंताभाव साधन होगा अर्थात उसका विघ्न था नहीं मंगल भी किया नहीं अथवा किया भी है तो विघ्न था नहीं तो इसलिए मंगल विघ्न ध्वंस तो होगा नहीं तो विघ्न ध्वंस हुआ नहीं किन्तु तो विघ्न अत्यंताभाव स्वतः विद्यमान तो है तो वो कारण हो जाएगा अगर विघ्न अत्यंताभाव जहाँ समाप्ति के प्रति हो तो कारण होगा तो वहां कारणता अवच्छेद किसको कहेंगे विघ्न अत्यंताभाव कारण कारण था अवच्छेद भावत्व और जहाँ विघ्नध्वंस कारण होगा वहाँ कारणता अवच्छेद विघ्न ध्वंस तो तो कारणता अवच्छेद का समान हुआ नहीं हुआ तो ये गौरव दोष है जहाँ कारणता अवच्छेद का समान नहीं होता है आप एकाधिक कारण मान करके कारणता अवच्छेदकों को भी एकाधिक मानते हैं यह गौरव दोष होता है आपके जितने कारण है सभी में एक सामान्य अवच्छेद आना चाहिए ये गौरव दोष होता है अभी प्राचीन लोग कहते हैं ननु एवं अनुगम अतो अनुगत रूपेण कारणत्व बीजम आह आपका अनुगम हुआ अनुगम अर्थात तो अनुगम नहीं हुआ कारणता अवच्छेद अनुगम नहीं हुआ कारणता अवच्छेद एक ही होना चाहिए अनुगम सर्वत्र वही कारणता अवच्छेद होना चाहिए किंतु आपको अत्यंत अभाव और विघ्न ध्वंस ये दोनों में कारणता अवच्छेद का अलग अलग हो गया अनुगत पूर्व में कारणता अवच्छेद का विघ्न ना ना ना वो सबसे विघ्न ध्वंस होता है विघ्न ध्वंस से समाप्ति अभी वो सब तो साक्षात साक्षात्कार नहीं हुए वो तो दूर हो गया नब्बे लोग कहते हैं कि विघ्न विघ्न ध्वंस अथवा विघ्न अत्यंत अभावत्व वो, तो। वो, वो सब कहा से आएंगे कहेंगे वो आएंगे स्तवपाठ तो अथवा मंगल अथवा प्रायश्चित से तो तो दिन दिन दिन वो न अभी विघ्न ध्वंसों के प्रति नहीं समाप्ति के प्रति अच्छा वहां जो हुआ वहाँ कारण सभी के प्रति एक ही हुआ कार्य को हम विशिष्ट बना दिए सामान्य विघ्न ध्वंसों के प्रति कोई एक कारण नहीं हुआ विशिष्ट विघ्न ध्वंसों के प्रति एक कारण हुआ वहां भी कारण दिन दिन नहीं हुआ कह दिया ना वो मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंस ठीक है कार्य क्या हुआ जहाँ मंगल से हाँ, एक ही हुआ कार्य हाँ, उसके प्रति कारण क्या हुआ न ठीक है देखिए अभी कार्य एक नहीं नह हुआ कार्य तीन हुआ तीन हुआ इसलिए प्रत्येक कार्य के प्रति एक कारण हुआ इस कार्य के प्रति इस कारण इस कार्य के प्रति इस कारण इसलिए कारण होता है आवश्यक एक ही होगा जैसे मंगलत्व तो कारणता अवच्छेद को होगा किस कार्य के प्रति मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंस के प्रति तो कार्य एक हुआ मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंस उसके प्रति कारण भी एक ही हुआ मंगल हुआ अन्यथा नहीं, तो नहीं हुआ अब सामान्य विघ्न ध्वंस लेने से तीन कारण आ जाते हैं और तो सामान्य नहीं हुआ ना इसलिए तो तीन अलग अलग विशिष्ट कार्य लिया स्पष्ट हुआ ना कार्य को एक नहीं लिया कार्य तीन कर दिया तो तीन कर दिया था इस कार्य के प्रति मंगल कारण इस कार्य के प्रति प्रायश्चित कारण इस कार्य के प्रति विनायक स्तव कारण इसलिए सर्वत्र कारण एक ही रहा जिस कार्य के प्रति ये कारण है इस कार्य के प्रति ये कारण तो कारण का एक ही होगा कार्य एक नहीं हुआ ना ये स्पष्ट हो रहा है ना कार्य तीन हो गया कारण भी तीन हो गया इसलिए कारणता अवच्छेद का एक एक मतलब सभी के प्रति कारणता अवच्छेद का अलग अलग आ गया एक रहा तो अभी किंतु समाप्ति और विघ्न ध्वंस का बीच में कार्यकरण दिखा रहे हैं तो यहाँ भी कह रहे हैं कि आपको कारणता अवच्छेद का दो आ गया क्या क्या आ गया विघ्न अत्यंत अभाव और विघ्न ध्वंसत्व ये दो कारणता अवच्छेद आ गया कारणता तो कारणता अवच्छेदक में अनुगतत्व आ गया अनुगत नहीं हुआ तो इसलिए अनुगत रूपेण कारणत्व बीजम आह अनुगत कारणतः अवच्छेदक अनुगत होना चाहिए इसमें कहते हैं बीजम मूल में मुक्तावली में प्रतिबंधक संसर्गा कार्यजनकवात्तिबंधक संसर्गाव इसी को ही अर्थात ये कार्य का जनक होगा प्रतिबंधक को संसर्ग अभाव एक नंबर टिप्पणी दे दिया संसर्ग अभाव से कौन सा अभाव को लिया जाता है यहां नब्बे और प्राचीन में थोड़ा अंतर है तो नब्बे लोग कहते हैं संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव का अर्थ तो प्राचीन लोग तीनों को मानते है। हैं नब्बे लोग किंतु अत्यंत अभाव का लक्षण क्या दिए हैं तर्पसंग्रह में त्रैकालिका संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अगर त्रयकालिका ये क्यों देते हैं खाली संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहेंगे तो तो ये जो अत्यंत अभाव है वो नित्य है हम इसलिए त्रैकालिका कहते हैं कहते अगर वो नहीं देंगे तो अनित्य में भी चला जाएगा तो अनित्य कौन है जिसमें संसर्गावचिन प्रतियोगिता का अभाव कहने से चला जाएगा वही है कि प्राग और ध्वंस प्राग भाव और ध्वंस में संसर्गाव्छिन्न कैसे हो जाता है तो वहाँ संसर्ग क्या है कहते हैं प्राग जो है वो पूर्व काल वृत्ति है और ध्वंस उत्तर काल वृत्ति यही जो पूर्व काल वृत्ति हो गया यही संसर्ग हो गया इस प्रकार प्राचीन लोग मानते हैं तो वो कहते हैं कि अर्थात ध्वंस प्राग भाव अत्यंत अभाव ये तीनों संसर्ग अवच्छिन्न हो का। का का जाएगा संसर्गा प्रतियोगिता का प्रतियोगिता का अवच्छेद संसर्ग हो जाएगा वो मानते हैं वो लोग तो यहाँ कहते हैं कि प्रतिबंधक संसर्गाव से व कार्य जनकवात प्रतिबंधक संसर्ग अभाव प्रतिबंधक का संसर्ग नहीं बनाया संसर्ग अभाव एक नंबर टिप्पणी दे दिया प्रतिबंधकों अत्यंत अभाव संसर्ग अभाव का अर्थ तो अत्यंत हो गया तो जहां विघ्न का अत्यंत अभाव रहेगा वहां प्रतिबंधकों का अत्यंत अभाव रहेगा रहेगा और जहां विघ्न ध्वंस रहेगा वहां प्रतिबंधकों का अत्यंत अभाव रहेगा विघ्न रहे जहां ध्वंस हो गया है वहां प्रतिबंधक अत्यंत भाव रहेगा नहीं रहेगा रहेगा विघ्न ध्वंस हो गया जहाँ अर्थात अभी विघ्न नहीं है अभी वहां कोई प्रतिबंधक को रहेगा प्रतिबंधक अत्यंत अभाव हुआ तो जहाँ विघ्न का प्राग प्रागभाव है विघ्न बनाया हुआ है विघ्न प्राग भाव बना रहेगा वहां कोई प्रतिबंधक को रहेगा कार्य के प्रति क्योंकि विघ्न ही कार्य के प्रति प्रतिबंधक ये विघ्न का प्रागभाव को बना करके रखेगा तो वहां भी प्रतिबंधक का अभाव रहेगा ने ने तो अर्थात तो प्रतिबंधक अभाव संसर्गाव संसर्गा अर्थात अत्यंता भाव। प्रतिबंधक अत्यंताभाव को हम कारण में लेंगे ये तीन उपाय से मिल सकता है चाहे विघ्न का अत्यंता भाव हो चाहे विघ्न का ध्वंस हो अथवा विघ्न का प्रागभाव हो तो इसलिए कहते हैं कि प्रतिबंधक संसर्गाव अर्थात प्रतिबंधक अत्यंता अभाव इसको हम कारणकोटि में लेंगे तो इसमें तीनों आ जाएंगे प्रतिबंधक संसर्गा कार्य जनकवात्थ तो एक नंबर टिप्पणी दे दिया प्रतिबंधक संसर्गा अर्थात तो अत्यंता भाव तो ये तीनों उपाय से मिल सकते हैं दिनकरी में शंक्षर्गा शंक्षर्गा संसर्गा से संसर्गात्व संसर्गा से जो मूल में दिया प्रतिबंधक संसर्गा भाव तो संसर्ग का का अर्थ कहते हैं संसर्ग का संसर्गास्य अर्थात संसर्ग का भाव का अवच्छेद हो जाएगा संसर्ग का संसर्गावत्व ऐसे इसे क्या हो जाएगा तथा च विघ्न संसर्गावत्व हेतुत्व विघ्न भाव कहने से अभी तीनों उसमें ग्रहण हो जाएंगे तो विघ्न संसर्गा भावत्व हेतुत्व ना न पूर्वोक्त व्यभिचार इतिभाव तहाँ तो अभी स्वतः सिद्ध विघ्न अभाव रहा वहाँ विघ्न अत्यंत अभाव रहा मतलब विघ्न ध्वंस भी नहीं हुआ पहले से वहाँ विघ्न अत्यंत अभाव है नब्बे कह दिए कि जहाँ विघ्न अत्यंत अभाव है वहाँ भी कार्य हो समाप्ति हो जाएगा और जहाँ विघ्न ध्वंस है वहाँ भी समाप्ति हो जाएगा प्राचीन लोग क्या कहते हैं वहाँ विघ्न ध्वंस नहीं है किंतु समाप्ति हो गया व्यतिरिक्त स्कतुण, वे विचारा हो जाता है प्राचीन लोग कह दिए कि प्रतिबंधक संसर्ग अभाव को हम कारण मानेंगे तो जहां विघ्न अत्यंत अभाव है विघ्न ध्वंस नहीं है तो वहां भी प्रतिबंधक संसर्ग अभाव रहा तो प्रतिबंधक संसर्ग अभाव जहाँ रहेगा वहां समाप्ति होगा वो प्रतिबंधक संसर्ग भाव चाहे अत्यंता भाव से आए अथवा चाहे ध्वंस से आए किसी उपाय से आए प्रतिबंधक संसर्ग भाव आएंधक नब्बे बोल रहे प्रतिबंधक संसर्ग भाव कहने से ये किसी उपाय से भी आए चाहे विघ्न ध्वंस होकर के विघ्न अत्यंता भाव होकर के किसी भी उपाय से आए संसर्गावत्व अर्थात सकल संसर्ग भाव को ग्रहण कर लेना है संसर्गा करके केवल अत्यंता भाव को नहीं ले लेना है अर्थात तीनों को ले लेना है टिप्पणी हाँ केवल नो प्रतिबंधक संसर्गा दिया प्रतिबंधक संसर्गा अच्छा अच्छा अच्छा प्रतिबंधक भाव तीन उपाय से मिल सकता है एक हो गया कि विघ्न अत्यंता भाव संसर्गा का अर्थ नब्बो का मत में अत्यंता भाव मात्र ही लेना है प्राचीन लोग कहते हैं कि तीनों लेना है तो यहाँ नब्बे लोग कह देते हैं हम यह का भाव कह करके आप लोग जैसे मानते हैं तीनों को ग्रहण कर लेंगे ताकि आप जो दोष दिखा रहे हैं कि विघ्न ध्वंस नहीं है अत्यंता भाव है उसे कैसे समाप्ति हो जाएगा कहते हैं कि ये तीनों इसमें ग्रहण कर लिया जाएगा कह सकता था ये नब... नब्बे लोग कि प्रतिबंधक संसर्गा भाव नहीं कह करके विघ्न संसर्गा भाव भी कह सकता था विघ्न संसर्गाव अर्थात विघ्न अत्यंत अभाव इस प्रकार के नहीं कह कहकर के प्रतिबंधक अत्यंत अभाव कहता है उसका घटक न विघ्न अत्यंत भाव आ जाएगा तो इस प्रकार के कहा और ये जो संसर्गा भाव से भाव न ये कहना चाहिए इसके ऊपर यहाँ नहीं दिया है अत्यंत हवा मानते मतलब यहाँ प्राचीन लोग जैसे दोष दिखा रहे हैं तो नब्बे लोग अर्थात यहाँ प्राचीन का मत में समाधान दे देता है अर्थात संसर् का भावत्व अवच्छिन्न संसर् भाव लेंगे संसार का भावत्व अवच्छिन्न संस का भाव लेना है का अर्थ है कि ना यहाँ तादात्म्य संबंध अतिरिक्त अभाव को तादात्म्य संबंध अवचिन अतिरिक्त अभाव को संसर्ग अभावत्वचिन संसर्ग अभाव कहा जाएगा तो इसके लिए यहाँ टीका में दिया नहीं कहीं एक टीका में है तो में ना वो नहीं दिया वो नहीं है वो तो ननू के बाद वो नहीं दिया यहाँ क्या क्या बोल दोबारा बोलिए संसर्ग वो तो ऊपर में दिया है संसर्ग संसर्गा भावत्व न संसर्गावस्या दिनोकी में तो वही बात भी दिया है संसर्ग संसर्गावत्सर्वत्व संसर्गावत्व अवच्छिन्न से वही का भावत्व अवच्छिन्न मूल में दिया ना संसर्गा भावत्व न उसका अर्थ हो गया का भावत्व भावत अवच्छिन्न जैसे हम कहते हैं कि घटत्व न प्रतियोगी हो गया तो वहां घटत्न प्रतियोगिता जैसे कह देते हैं इस प्रकार, इसका हाँ, नब्बे तीन हो बजे नब्बे का मत में अभी वास्तविक है अर्थात प्राचीन लोग जैसे दिखा रहे हैं अनुपपत्ति प्राचीन दिखा रहा है तो अर्थात तो यहां प्राचीन मत को लेकर के नव्य कह देता है कि ऐसे समाधान हो जाएगा क्या क्या नव्य भाव धोंग से विघ्न भाव से उठा करके प्रतिबंध को अत्यंत अभाव में लिया और प्रतिबंध को अत्यंता अभाव का एक घटक हो जाएगा विघ्न अत्यंता भाव। प्राचीन लोग विघ्न अत्यंता भाव को दोष दिखाए थे कि यहाँ विघ्न अत्यंता ध्वंस नहीं है नबे लोग विघ्न से उठा करके प्रतिबंधक में लिए और कह रहे कि प्रतिबंधक अत्यंता घटकत्व ने तीनों अभाव आ जाएंगे इस प्रकार क्यों कहा प्रतिबंधक से प्रतिबंध को अत्यंता तीनों मतलब ध्वंस का विघ्न का जो तीन प्रकार के अभाव हो सकते हैं, वो विघ्न का तीनों प्रकार के अभाव प्रतिबंध का अत्यंत अभाव का घटकत्व आ जाएंगे। ऐसा नब्बे लोग ये समाधान दे रहे हैं हाँ। और यहाँ जो संसर्ग का संसर्गावत्व इसका थोड़ा और देखेगा और कहीं कुछ विचार आया था अवस्मरण नहीं आ रहा है इसका तथा च विघ्न संसर्गावत्व हेतुत्वात तो विघ्न संसर्गावत्व न अर्थात तो प्रतिबंधक संसर्गावत्व न यहाँ फिर दे दिया विघ्न संसर्गावत्व न तो विघ्न संसर्ग का अर्थात मूल में जो प्रतिबंधक संसर्गा भाव कहा था उसी को ये कह रहा है हेतुत्वाद तो अर्थात तो इसके द्वारा तीनों का ग्रहण हो जाएंगे तो पूर्वोक्त व्यभिचार जो स्वतः सिद्ध विघ्न विरह स्थल व्यभिचार हो गया क्योंकि वहां विघ्न ध्वंस नहीं रहा समाप्ति हो गई ये व्यभिचार वारण हो जाएगा अत्र अभावे पहले हम क्या करते हैं से भी हो जाएगा अत्यंत हवा भी हो जाएगा मंगल से से होगा समाप्ति मानते हैं, समापती हैं।, ये भी मांते हैं।, मांते हैं। अच्छा, कहीं से भी समाप्ति होता है मतलब विघ्न उससे भी हो जाएगा हैं। हाँ। आप क्या पूछ रहे थे अवच्छेद को हो गया प्रतिबंधक का भावत्व मूल में जो है तो लगा रटिका में दे दिया विघ्न का भावत्व अच्छा और कि यहाँ आगे और थोड़ा विचार लाके कहेंगे जहाँ विघ्न विघ्न भाव अर्थात जहाँ विघ्न ध्वंस रहेगा वहां भी विघ्न भाव अर्थात विघ्न अत्यंता भाव रहेगा विघ्न ध्वंस है अभी विघ्न है क्या वहां नहीं है तो प्रतियोगी नहीं है तो अत्यंत भाव प्रकट होकर तो रहेगा तो ध्वंस होने पर भी विघ्न अत्यंत अभाव वहाँ रह गया इसलिए विघ्न अत्यंत अभाव ही कारण हो जाएगा ये विघ्न ध्वंसो को क्यों मानना है ये प्राचीन लोग कहते हैं की संसर्ग अभाव कहने से ध्वंस पर आगोहा भी ग्रहण होंगे ह अब भूल जाते हैं शायद प्राचीन लोग कहते हैं कि मंगल से समाप्ति होगा विघ्न दुम से द्वार है हाँ, नब्बे लोग ये नहीं मान रहे, रहे। नहीं मान रहे नब्बे लोग नब्बे लोग कह रहे थे इससे ये हो जाएगा इससे वो होगा और बीच में और भी कुछ आ सकते हैं इसलिए द्वारा बोलकर के नहीं माने ना नब्बे लोग कहते हैं कि ये अत्यंताभाव यही कारण कोटि में ले लेंगे अगर ध्वंस और प्रागभाव है तो ये जहां रहेंगे तो अत्यंता भाव भी रहेगा इसलिए अत्यंत अभाव को ही कारण मानेंगे आगे और थोड़ा इतना स्पष्ट विचार नहीं ऐसी में दिया है प्राचीन लोग कहते हैं कि नहीं हो पाएगा वो लोग कहेंगे कि जहां अत्यंताभाव रहेगा वहां प्राग भाव अथवा ध्वंस नहीं रहेंगे इसलिए कारण अगर जहां विघ्न ध्वंस है वहां विघ्न अत्यंत भाव रहेगा ही नहीं इसलिए आप कैसे कह देंगे कि जहां विघ्न ध्वंस है वहां भी विघ्न अत्यंताभाव कारण हो जाएगा ऐसे प्राचीन लोग प्रश्न करते हैं नब्बे लोग कहते हैं जहां ध्वंस रहेगा वहां भी अत्यंत भाव रहेगा जहां प्राग भाव रहेगा वहां भी अत्यंत भाव रहेगा और जहां अत्यंता भाव है वहां तो है इसलिए अत्यंताभाव को ही कारण मानेंगे ऐसे ये नब्बे लोग कहेंगे तो ये जो यहाँ टीका में दिया ना विघ्न का भाव तेना हेतु नब्बे ये कह रहे हैं अर्थात चाहे ध्वंस हो चाहे प्राग भाव हो वहां तो विघ्न का भाव भी रहेगा रहने से का भाव अर्थात अत्यंत भाव तो इसलिए उसी को कारण मानेंगे नब्बे कह रहे हैं अर्थात तीनों के स्थान पर एक ही कारण हो जाएगा हो जाएगा अत्यंत अभाव अच्छा और एक थोड़ा यहाँ प्राचीन लोग कहते हैं वायु में रूप है क्या नहीं, नहीं है तो वायु में रूप नहीं है तो ये रूप का जो अभाव हुआ ये अत्यंत अभाव होगा तो जहां जैसे कहते हैं घट में कृष्ण रूप है जिस समय में घट में कृष्ण रूप है उस समय में रूप का अत्यंत अभाव है क्या नहीं, नहीं है और फिर कृष्ण रूप परिवर्तन हो गया रक्त रूपों का तभी कृष्ण रूप का नाश हो गया तो ये नाश हो गया तो अभी कहेंगे कि कृष्ण रूप का ध्वंस हुआ तो ध्वंस कहने के लिए पदार्थ पहले होना चाहिए बाद में उसका नाश होना चाहिए अर्थात पदार्थ पहले था और था कैसे हो जाएगा इसलिए वो लोग कहते हैं कि जहां ध्वंस आया वहां अत्यंत अभाव हो नहीं पाएगा क्योंकि पहले तो पदार्थ था अत्यंत अभाव था तो त्रिकालिका तो अगर वहां कृष्ण रूप था तो फिर कृष्ण रूप का अत्यंत भाव था क्या नहीं था तो बाद में कृष्ण रूप का ध्वंस आया तो कृष्ण रूप का अत्यंत हवा तो वहां कभी था ही नहीं जहां ध्वंस रहेगा वहां अत्यंत भाव नहीं रहेगा ऐसे प्राचीन लोग कहते हैं तो इसलिए वो कहते हैं कि जहां यह रहेगा अत्यंत हवाव रहेगा वहां ध्वंस प्राग्भाव रहेंगे ही नहीं तो जहां ध्वंस प्रागभाव रहेगा वहां अत्यंत हवा रहेगा नहीं प्राचीन लोग कहते हैं नब्बे लोग यहां कहते हैं कि अत्यंताभाव नित्य है ध्वंस प्रागभाव का अधिकरण भी रहेगा कैसे रहेगा कहते हैं अभिभव और प्रकट इसलिए अत्यंत अभाव रहेगा तो जहाँ ध्वंस है प्राग भाव है वहां भी अत्यंताभाव रहेगा नविन का मत में तो रहेगा तो उसी को ही कारण मान लेंगे तो यहाँ ये समाधान देते हैं तथा तो च विघ्न संसर्ग अभावत्व हेतुत्वात्म तो जहाँ चाहे ध्वंस रहे प्राग रहे वहाँ भी संसार का अभाव अर्थात तो अत्यंत अभाव रह जाएगा रह जाने से वही हेतु मान लेंगे होने से और कोई वे नहीं होगा तो ठीक है अभी अत्रच तत्त विघ्न भाव, विघ्न अभावत्व हेतु था अभी जहाँ विघ्न का प्रागभाव है और कहीं विघ्न का ध्वंस है चाहे आप अत्यंता भाव तीनों जगह में मान लेंगे किन्तु एक जगह में प्रागभाव है एक जगह में ध्वस है तो अभी आप जो कहेंगे कि विघ्न अत्यंताभाव होकर के समाप्ति हुआ तो ये जो विघ्न अत्यंता भाव था विघ्न संसर्गा भाव शब्द तो व्यवहार करते हैं विघ्न संसर्गा भाव और संसर्गा भाव कहने से वो अत्यंता भाव को ले लेते हैं क्योंकि बाकी दो भी उसी से ग्रहण हो जाएंगे तो किन्तु विघन संसर्गाव कहने से तीनों होना चाहिए ऐसा नहीं है क्योंकि संसर्गा कहने से अभी आपका तीनों का ग्रहण हो सकते हैं तो कहते हैं कि अत्र तत्त विघ्न भाव तवे नीजिए कि कहीं अभी विघ्न का ध्वंस है तो विघ्न का ध्वंस है तो विघ्न का प्राग भाव है क्या नहीं है अत्यंत अभाव चाहे आप मान सकते हैं दो हुआ एक तो नहीं हुआ तो कर, अगर आप कहेंगे नहीं नहीं ये तीनों का कूट जहां होगा वहीं समाप्ति होगी इस प्रकार अगर कहेंगे ये तीनों का कूट कहीं एक जगह में मिल जाएगा क्या जहां प्रागभाव रहेगा वहां ध्वंस नहीं है जहां ध्वंस रहेगा वहां प्रागभाव नहीं है यह कहना चाहते हैं अत्रच तत्त विघ्न अभावत्व हेतुता तत्त अर्थात या तो प्राग ध्वंस अत्यंत अभाव तो दोनों के साथ जा सकता है तत्त विशेष अच्छा जे, पहले जैसा विचार होता था न तो विघ्न भाव कुटत्व न यहाँ विराम है? है अच्छा का पुस्तक में नहीं ये कर देना है यहाँ न तो विघ्न भाव कुटत्व न कुट अर्थात सभी विघ्न का अभाव होगा चाहे प्राग भाव ध्वंस अत्यंत भाव हो तीनों होगा तभी समाप्ति होगा ऐसा नहीं न तो विघ्न भाव कुटत्व विराम हो गया आगे क्या है अन्यथा हमको अन्यथा भी लिखना पड़ेगा ये किताब में आगे अन्यथा एकत्र न समाप्तिर न सद्यम विघ्न प्रागभावादीना एकत्र संभव हो जाएगा नहीं, नहीं। होगा क्योंकि वो भिन्न कालीन है असंभव न समाप्तिर न सियादी बोध्यम अर्थात यहाँ भी कार्य कारण भाव सामान्य में हो जाएगा विशेष में करना पड़ेगा अर्थात विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति विघ्न प्राग भाव विशिष्ट समाप्ति इस प्रकार की कहना पड़ेगा नब्बे लोग कहते हैं तो इसमें दोनों ही राजी होंगे प्राचीन लोग भी जहां कहेंगे तो उनको भी मानना पड़ेगा क्योंकि सामान्य तो नहीं हुआ क्या चीज कार्य भी बहुत हो गया य मंगल बिना साम्ति विघ्नध्वंस समाप्तेर साम्तेर्दर्शना जहां मंगल बिना समाप्ति हो गई वहां तो विघ्नध्वंस हुआ नहीं विघ्नध्वंस समाप्तेर साम्तेर्दर्शना तो व्यतिरैक व्यभिचार आशंक्य निषेधति अर्थात विघ्नध्वंस हुआ नहीं किन्तु समाप्ति हो गया व्यतिरिक व्य ये स्थल कहाँ होगा ये कह दिया कि विघ्न अत्यंत अभाव होगा तो मंगल बिना भी समाप्ति हो गया वहाँ विघ्नध्वंस का अभाव विघ्न ध्वंस अभावती समाप्त दर्शनात वहाँ विघ्न ध्वंस हुआ नहीं फिर भी समाप्ति हो गई तो होने से व्यति व्यविचार हुआ क्योंकि विघ्न ध्वंस से होना चाहिए था कभी विघ्न ध्वंस वहाँ है नहीं तो व्यति व्यविचार हुआ उसका आशंक्य निषेधती यलम बिना भी, भी समाप्ति हुआ वहा मंगल नहीं किया था विघ्नध्वंस नहीं हुआ विघ्नध्वंस का अभाव हुआ विघ्नध्वंस अभाव में भी समाप्ति हुआ नब्बे लोग कहते थे कि समाप्ति और विघ्न ध्वंस में कार्यकारण भाव रहना चाहिए तभी तो उसका भी विचार हुआ अर्थात अभी इसका विचार हो गया इसी को अभी स्पष्ट करके उनका अर्थात निष्कर्ष बताने के लिए विघ्न ध्वंस और समाप्ति ये दोनों का बीच में भाव नहीं रहा एक बात कह दिया था कि वहां विघ्न का अत्यंत अभाव है उससे समाप्ति हो जाएगी ये कहा था ना इसी का अभी निष्कर्ष वो कह देते हैं जो से विचार जितना हो गया इसका अभी निष्कर्ष सुनाते हैं मंगलम बिना भी समाप्ति हो गई मंगल नहीं किया तो विघ्न ध्वंस नहीं हुआ नहीं हुआ तो समाप्ति हो गई तो विघ्न ध्वंस और समाप्ति के बीच में कार्यकारण भाव नहीं रहा अन्य उपाय से कुछ हुआ समाप्ति अभी विचार हो गया ना अन्य उपाय से हो सकता है मूल में इसको कहता है इत्थमच नास्तिकादि नाम ग्रंथेशु वो मंगलो किया क्या नहीं किया किन्तु समाप्ति हो गई तो हो गया तो मंगलो नहीं किया तो विघ्न ध्वंस भी ये सब जितना अभी तक विचार हो गया अभी उसका ये करता है अर्थात निष्कर्ष देता है नास्तिक आदि नाम ग्रंथेशु अभी प्राचीन लोग क्या कहते थे पहले जन्मांतर्य मंगल कहते हैं कि जन्मांतर्य मंगल जन्य दूरित तो ध्वस हुआ कैसे प्राचीन लोग कहते थे और आगे नब्बे लोग कहते कि स्वतः सिद्ध विघ्न अत्यंत अभाव व अभी इस जन्म में जो नास्तिक है उसने मंगल नहीं किया प्राचीन लोग के देखे कि जन्मांतर्य मंगल नब्बे लोग तो इसको ग्रहण नहीं किए तो फिर नब्बे लोग क्या समाधान दे रहे हैं कि उसका विघ्न है ही नहीं तो विघ्न है नहीं होता विघ्न अत्यंता भाव है या तो जन्मांतर्य मंगलो मान लीजिए नहीं तो विघ्न अत्यंता भाव मान लीजिए ये दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसी से ग्रंथ समाप्ति हो जाएगी तो न व्य अर्थात समाप्ति प्रति विघ्न अत्यंता भाव भी ये कारण हो जाएगा या तो विघ्न ध्वंस हुआ पूर्व जन्म मंगलों को लेकर के नहीं तो विघ्न अत्यंता जो विचार हुआ इसका निष्कर्ष कह दिए अच्छा अभी दो दे दिए जन्मांतरिय मंगल जन्य दूरित ध्वंस सो अथवा स्वतः सिद्ध क्यों नवीन लोग लो, लो तो नहीं मानते है जन्मांतर्य उसके लिए कहते हैं दूरित ध्वंस कल्पने अभी जन्मांतरीय मंगल क्या उससे विघ्नध्वंस हुआ अर्थ तो जन की भूत मंगल कल्पने अभी दूरी तो ध्वंस कल्पना करता है विघ्नध्वंस समाप्ति तो हुआ प्राचीन नास्तिक ग्रंथ में समाप्ति खाली दिखता है विघ्नध्वंस दिखता है क्या नहीं दिखता है इसलिए विघ्नध्वंस का कल्पना करना पड़ेगा और विघ्नध्वंस कहाँ हो गया कैसे हो गया पूर्व जन्म में वो भी कल्पना करना पड़ेगा तो दूरी त तो ध्वंस कल्पने तनकी तो भूत मंगल कल्पने च गौरवात ये गौरव हुआ इसलिए क्या कह देंगे स्वतः सिद्ध विघ्न ध्वंस है अर्थात विघ्न अत्यंत भाव है ये नवीन लोग समाधान देते हैं ठीक है, है। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशव बाधराय तौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरादी मूर्ति वेद विभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शां शांति, शांति, शांति